तर्क संग्रह के अवशिष्ट गुण निरूपण प्रकरण पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं अवशिष्ट गुण निरूपण में बुद्धि नामक जो गुण है जिसका दूसरा नाम ज्ञान है इसके शुरू में दो भेद बताए गए थे स्मृति अनुभव और अनुभव के भी दो भेद बताए गए यथार्थ और यथार्थ। फिर यथार्थ अनुभव के चार भेद बताए गए प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति भेद से यथार्थ अनुभव चार प्रकार का फिर इन चारों प्रकार का जो करण है वो भी चार प्रकार का है ये बताया गया यथार्थ अनुभव का ही दूसरा नाम है प्रमा तो चार प्रकार की प्रमा है तो प्रमा का करण भी चार प्रकार का वो करण है प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द और इन चा, चारों करणों को तथा प्रमा के भेद को बता दिया गया प्रत्यक्ष खंड से लेकर के शब्द खंड तक तो एक प्रकार से यथार्थ अनुभव का जो निरूपण है वो संपन्न हुआ तो यह अनुभव का जो दूसरा भेद है अनुभव का दूसरा भेद है ये आपका अयथार्थ अनुभव वह अवशिष्ट गुण कहलाएगा यथार्थ अनुभव का निरूपण तो बड़ा लंबा चला न तो यथार्थ यथार्थ अनुभव से अतिरिक्त जिन गुणों का अभी निरूपण नहीं हुआ है वे सब अवशिष्ट गुण शब्द से लेना है गुण तो चौबीस है लेकिन रूप से लेकर के यथार्थ अनुभव तक के गुणों का निरूपण तो हो गया है उनको अवशिष्ट नहीं कहा जाएगा गुण तो कहा जाएगा लेकिन अवशिष्ट गुण नहीं कहा जाएगा अवशिष्ट गुण है अयथार्थ अनुभव से लेकर के संस्कार तक जिनका भी निरूपण करना बाकी है वे उन गुणों का निरूपण जिस प्रकरण में हो रहा है उस प्रकरण को कहा गया अवशिष्ट गुण निरूपण प्रकरण तो यथार्थ अनुभव के तीन प्रकार बताए गए संशय विपर्य तर्क भेद से संशय का लक्षण बताया गया और उदाहरण बताया गया संशय का लक्षण बताया गया एक धर्मिनी न, नाना धर्म न, विरुद्ध नाना धर्म अवगा ज्या, अवगाहि ज्ञानम संशय एक विशेष्य में धर्मी शब्द से विशेष्य को लेना परस्पर विरोधी अनेक विशेषणों को विषय विशे करने वाला जो ज्ञान उसे कहा जाएगा आपका संशय वो अयथार्थ अनुभव का प्रथम भेद है उदाहरण है स्थानुर पुरुषोवा और विपर्य कहलाता है जो मिथ्या ज्ञान है उसे विपर्य कहते हैं विपरीत ज्ञान विपर्य है जैसे सुक्तिका में रजत का ज्ञान रजत रजतत्व अभावती सुक्ति में रजत रजतत्व का ज्ञान वो होगा विपर्य नाम का अयथार्थ अनुभव और तर्क का लक्षण किया व्याप्यारूपेण व्यापकारूप तर्क तो व्याप्य है वन्याभाव व्यापक है धूमा भाव तो जब व्याप्य का आरोप करेंगे का मतलब वन्याभाव का आरोप करेंगे पर्वत में तो फिर भाव का भी आरोप होगा तो ये पर्वते यदि वन्नी न सत तरही धूमोपी न सियात ये है तर्क अयथार्थ अनुभव का तीसरा भेद तो पर्वत में यदि वन्नी नहीं होगा तो फिर धूम भी नहीं होगा लेकिन धूम का अपलाप इसलिए नहीं किया जा सकता कि वह पर्वत में अनुभव में आ रहा है दृष्ट है प्रत्यक्ष है तो इसलिए जो प्रत्यक्ष से सिद्ध है उसका अपलाप तो कर नहीं सकते धूमा भाव का आक्षेप करने का अर्थ है धूम नहीं है कहना पर्वत में धूम को देखते हुए भी दिखने वाले धूम का अभाव कैसे निश्चित होगा नहीं हो सकता इसलिए ये तर्क भी अयथार्थ अनुभव का भेद विशेष है हाँ हाँ हाँ अयथार्थ है अनुभव विरोध नाम का दोष आता है उसमें आरोप कहते हैं भ्रांति को आक्षेप को आरोप और आक्षेप पर्यावचक है किसी ने किसी पर आरोप लगाया का मतलब आक्षेप किया तो जब तक लगाए हुए आरोप का निश्चय नहीं होता तब तक उसे आरोपी कहा जाता है और निश्चय हो जाएगा तो अपराधी ही कहलाता किसी अपराध का आरोप लगाया तो जब तक निर्णय नहीं होता इसने अपराध किया ही है करके तब तक वो अपराध का आरोपी ये व्यवहार किया जाता है उसके लिए शब्द का ऐसे धुमा भाव का आरोप कर दिया तो पर्वत में धुआं भाव का आरोप होने से पर्वत धुआं भाव के आरोप से युक्त रहेगा आरोपी रहेगा कब तक जब तक धुआं भाव सिद्ध नहीं होगा और धुआं भाव सिद्ध हो नहीं सकता धुआं भाव को सिद्ध करने का अर्थ है प्रत्यक्ष दिखने वाले धूम का अपलाप करना और सभी विचारकों ने एक नियम स्वीकार किया है नहीं दृष्टे अनुपन्नम नाम जो दृष्ट हैं यानी अनुभव से सिद्ध पदार्थ हैं उसका युक्ति से अपलाप नहीं किया जा सकता ये कहा नहीं दृष्टे अनुपन्नम नाम तो दृष्टे यानि अनुभव सिद्धे अर्थे अनुपपन्नम तो अनुभव सिद्ध अर्थ के विषय में उपपत्ति यानि तर्क युक्ति से वो सिद्ध नहीं हो रहा है अनुपपन्न कहते हैं युक्ति से सिद्ध न होने वाले को जो अनुभव से सिद्ध है वह युक्ति से सिद्ध नहीं हो रहा है इतने मात्र से उसका अपलाप यानी अभाव निषेध नहीं किया जा सकता नहीं का अन्वय उसके साथ है अपला अपलाप के साथ है नहीं दृष्टे अनुपन्नम नाम अनुपन्नम अर्थ है अपलाप युक्ति से अपलाप वो नहीं किया जा सकता तो प्रत्यक्ष जो पर्वत में धूम दिख रहा है वन्य व्यापी धूमआ ना पर्वत आ? नहीं वन्य व्याप्य धूमआन पर्वत इसका कोई प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि प्रमाण के साथ विरोध नहीं है इसलिए वह अयथार्थ नहीं है अपितु तो यथार्थ अनुभव का भेद है वन्य व्याप्य धूमआन पर्वत ये अनुमान हुआ और इससे होने वाली अनुमिति हुई पर्वतो वन्यमान ये यथार्थ अनुभूति है प्रमा है और वन्य व्याप्य धुआनाय पर्वतय लिंग परामर्श अनुमान प्रमाण है और इस अनुमान प्रमाण के साथ किसी प्रमाणांतर का विरोध नहीं है और इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध है पर्वत को धुमाभावान स्वीकार करने में प्रत्यक्ष से पर्वत में धूम देख करके पर्वत धूमाभावान है ऐसा यदि कोई आरोप करता है तो आरोप ही होगा आक्षेपी होगा वो दोष सिद्ध नहीं होगा धूमाभाव रूप जो दोष है पर्वत में वो सिद्ध नहीं होगा उसका प्रतियोगी धूम प्रत्यक्ष प्रमाण से निश्चित होने से हाँ, हाँ तो धुमा भाव का आरोप किया जा रहा है लेकिन कहते हैं कि आरोपी आरोप करने वाला जो है वह गलत आरोप कर रहा है द्वेशात है हाँ, तो वहां ये लिखा है ना व्यापक आरोप व्यापक शब्द से धुमा भाव को लिया जाएगा व्याप्यारूपेणा इसमें व्याप्य शब्द से लिया जाएगा वन्याभाव को व्यतिरिक व्याप्ति में धूमा धुमाभाव होता है व्यापक वन्यभाव होता है व्याप्य तो ये व्याप्य व्यापक शब्द सामान्य रूप से प्रयुक्त है ना उनसे अलग अलग उदाहरण में अलग अलग व्याप्य और व्यापक को लिया जाएगा तो ये तो एक उदाहरण विशेष है ना पर वो तो वन्यमान धूमात एक दृष्टांत विशेष है तो इस दृष्टांत में व्याप्य है वन्याभाव उसका आरोप किया गया कि पर्वत में वन्याभाव है किसी ने कहा कि पर्वते वन्नीर्मास्तु मास्तु धूमोस्तु पर्वत में वन्नी को मत मान लो धूम धूम रहने पर भी जिसको धूम में वन्नी के व्याप्ति का निश्चय नहीं है वह जिसको पर्व वन्नी की व्याप्ति का धूम में निश्चय है वह तो पर्वत में वन्याभाव का आरोप कर नहीं सकता क्योंकि बिना व्यापक के व्याप्य रह नहीं पाएगा और जिसको ये व्याप्ति का निश्चय नहीं है व्याप्ति का धूम में वन्नी के अन्वय व्याप्ति का निश्चय नहीं है तो उसने कहा कि पर्वत में वन्य का अभाव है धूम भले ही रहे धूम रहने से वन्नी कैसे निश्चित होगा वन्नी तो नहीं है धूम इसलिए है कि वो दिख रहा है प्रत्यक्ष है इसलिए उसका आप नहीं किया जा सकता लेकिन धूम के तरह वन्नी भी होता तो दिखता नहीं दिख रहा है इसलिए है नहीं अभी वन्नी का व्याप्य धूम है ये अन्वय व्याप्ति निश्चित नहीं है उसे वह व्यक्ति यह आरोप कर रहा है साध्याभाव का किसमें पक्ष में साध्याभाव का आरोप कर रहा तो ये कहा जाएगा यदि साध्य नहीं रहेगा साध्याभाव रहेगा तो एक प्रकार से साध्याभाव तो व्याप्य है और साधन का अभाव व्यापक है व्यति व्याप्ति में यत्र यत्र साध्या भाव तत्र तत्र साधना भाव ये व्यतिरिक व्याप्ति है ना? तो व्याप्य का आरोप कर दिया यानी साध्या भाव का आरोप कर दिया पक्ष में तो कहते हैं फिर साध्या भाव का व्यापक जो साधना भाव है उसे भी स्वीकार करना पड़ेगा बिना व्यापक साधना भाव के उसका व्याप्य साध्याभाव नहीं रह पाएगा लेकिन साधन का अभाव स्वीकार किया नहीं जा सकता क्योंकि वो प्रत्यक्ष है तो प्रत्यक्ष विरोध हो रहा है इसलिए ये दुष्तर्क है हाँ अयथार्थ तर्क है अयथार्थ अनुभव है ये कहा जाएगा ये नहीं से आ, भी हो। हाँ हाँ हर जल्ण जल्ण जल्ण में तो ये नहीं। सब यानी एक आदा ऐसा बताइए सब जगह घटाएंगे हम हैं हाँ? हाँ, तो, है। तो, है। तो जलाशय में तो साध्याभाव का निश्चय है और साधना भाव भी वहां रहता है साधना भाव भी रहता ना इसलिए जलाशय तो विपक्ष है तो विपक्ष में तो निश्चित साध्या भाववान विपक्ष होता है ना तो वहां साध्य का अभाव है तो साधन का भी अभाव है उसका जो व्यापक ये तो अनुकूल दृष्टांत बनेगा कि जैसे जलरद में वन्य का अभाव होने से धूम का भी अभाव है तो धूमाभाव के बिना वन्नी का अभाव नहीं रहता जैसे जलरद में धूमाभाव है तो वन्याभाव भी है ऐसे पर्वत में यदि वन्नी का अभाव है तो जलरद के तरह फिर धूम का भी अभाव मानना पड़ेगा वन्याभाव का व्यापक धुमा भाव भी मानना पड़ेगा लेकिन धुमा भाव मान नहीं सकते धुमा भाव मानेंगे तो प्रत्यक्ष विरोध होगा इसलिए ये जो तर्क हैं, यह अयथार्थ तर्क हैं, है धूमाभावान धूमा भाव के अभावान यानी धूमवान में धूमाभाव का आरोप ये अयथार्थ आरोप है जैसे रजुत्वाभावती सुक्ति में रजत का आरोप ये मिथ्या ज्ञान है ऐसे धूमाभाव का अभाव वो है धूम तद्वान है पर्वतरूपक्ष और उसमें धूमाभाव का आरोप ये माना जाएगा अयथार्थ अनुभव तद अभावती तत्प्रकारक ज्ञान ये हैं यहाँ तद अभाव शब्द से यहाँ पर लिया जाएगा तद शब्द से धूमाभाव को तद अभाव शब्द से लिया जाएगा धूमा भाव के अभाव को यानी धूम को तो धूमवान पर्वत में धूमा भाव का पर्वत है करके ये अयथार्थ ज्ञान हो जाएगा इसलिए तर्क अयथार्थ अनुभव है ये कहा गया तो अयथार्थ अनुभव चतुर्थ ओ पीछे गया तो व्याप्या व्याप्यारूपे न व्यापकारोपस्थ तर्क यथा यदि वन्ही न सर ही धूमोपी न सर्क जो है अयथार्थ अनुभव है इस प्रकार अनुभव नाम का जो ज्ञानात्मक गुण का एक भेद विशेष था उसके दो भेद है ना स्मृति अनुभव तो अनुभव नाम का जो ज्ञान का भेद विशेष था उसका अवान्तर भेद सहित निरूपण हो गया यथार्थ अनुभव अयथार्थ अनुभव दोनों प्रकार के अनुभवों के भी अवान्तर जो भेद थे यथार्थ चार प्रकार का अयथार्थ तीन प्रकार का उन सभी का निरूपण पूरा हो गया लेकिन ज्ञान नाम के गुण का निरूपण अभी पूरा नहीं हुआ चल रहा है ज्ञान नाम के गुण का ही निरूपण उसका अब दूसरा प्रकार बचा है ना अनुभव का निरूपण हुआ है तो स्मृति का निरूपण बाकी है तो स्मृति के विषय में कहते हैं स्मृति रपी द्विविधा तो स्मृति भी दो प्रकार की है स्मृति रपी द्विविधा जो बुद्धि का अनुभव से अतिरिक्त भेद है स्मृति जिसका लक्षण पहले बताया था संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति ही संस्कार मात्र जन्य ज्ञान को स्मृति कहा जाता है वह संस्कार मात्र जन्य ज्ञानात्मक स्मृति दो प्रकार की द्विविधा वो दो प्रकार क्या है स्मृति के तो दो प्रकार बताते हुए कहा यथार्था था इति तो जैसे अनुभव के दो भेद हुए थे यथार्थ था अनुभव अयथार्थ था अनुभव ऐसे स्मृति के भी यथार्थ था स्मृति अयथार्थ था स्मृति ऐसे दो भेद हो जाएंगे जो संस्कार है वो अनुभव से बनता है ना अनुभव दो प्रकार का प्रमा अप्रमा रूप। तो प्रमा रूप अनुभव यानी यथार्थ अनुभव से भी संस्कार होगा अयथार्थ अनुभव से भी संस्कार होगा दोनों प्रकार का अनुभव अनुभविता के अंतकरण में अपने अपने विषयों का संस्कार डालेगा जिस पदार्थ का जैसा अनुभव अनुभवीता को होगा उस पदार्थ का वैसा ही संस्कार अनुभवीता की बुद्धि में वो पड़ेगा अंतकरण में पड़ेगा मन में पड़ेगा अंतकरण है मन तो यथार्थ अनुभव होता है जो पदार्थ जैसा है उसका वैसा ही ज्ञान तद्वत विशेष्यक तत्प्रकारक ज्ञान यथार्थ अनुभव है ना और उससे जो है जो पदार्थ जैसा है वैसा ही ग्रहण होगा तो वैसा ही संस्कार पड़ेगा बुद्धि में वह संस्कार कहलाएगा यथार्थ संस्कार प्रमाजन्य संस्कार हो जाएगा यथार्थ संस्कार और अप्रमा यानी अयथार्थ अनुभव किसी वस्तु का हो रहा है सुक्ति का रजत रूप से अनुभव रज्जु का सर्प रूप से अनुभव अयथार्थ अनुभव है आत्मा का मनुष्यादि रूप से अनुभव तार्किक लोग भी आत्मा को शरीर आदि से अलग मानते हैं ना, शरीर इंद्रिय मन इनसे अलग है आत्मा तार्किकों का विज्ञानमय कोष तक जाते हैं वे स्थूल शरीर तो अन्नमय कोष है इसे तो यदि भोगायतनम तदे वह शरीर हम करके शरीर रूप माना है जो विषय रूप पृथ्वी आदि हैं उनके अवांतर कार्य रूप जो पृथ्वी आदि है उनके अवांतर तीन भेद बताए ना शरीर इंद्रिय विषय भेद से पृथ्वी तीन प्रकार के पहले दो प्रकार की हुई नित्य अनित्य अनित्य के फिर अनित्य पृथ्वी बताई कार्य रूपा पृथ्वी द्वेनों का रूपा और उसके अवांतर तीन भेद बताए शरीर इंद्रिय विषय शरीर कौन है तो शरीरम अस्मद आदि नाम पार्थिव शरीर हम लोगों का है ये पृथ्वी है और पृथ्वी नाम का तो नौ द्रव्य में से प्रथम द्रव्य है और आत्मा भी द्रव्य है लेकिन वो अष्टम द्रव्य है नौ द्रव्य में नवम द्रव्य तो है मन और अष्टम द्रव्य है आत्मा तो इसलिए शरीर तो पृथ्वी हुआ तो पृथ्वी से तो अलग आत्मा है तो अन्नमय में से विवेचन हो जाएगा और इंद्रियों को भी माना जाता है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश रूप ही पंचभूतात्मक ही घ्राण इंद्रिय है पृथ्वी इंद्रिय रूप पृथ्वी है घ्राण और रसन इंद्रिय हैं इंद्रिय रूप जल द्वेनुकात्मक पृथ्वी द्वेनुकात्मक जल विशेष का नाम है रस रसन इंद्रिय घ्राण इंद्रिय ऐसे चक्षु इंद्रिय हैं तेज कार्यात्मक जो तेज उसका जो द्वेनुकात्मक रूप है और द्वेनुका द्वेनुक विशेष रूप जो तेज वह चक्षु इंद्रिय कहलाता है और वायु कहलाता है तो गंद्रिय वो दुकात्मक है और आकाश कर्णसस्कुली विवर वर्ती आकाश को कहा जाता है स्रोत्र इंद्रिय तो इंद्रिया भी तो पंचभूतात्मक ही हुई पांच जो शुरू वाले द्रव्य हैं तदात्मक हुई और आत्मा तो इन पांच द्रव्य में से एक भी द्रव्य रूप नहीं है पांचों से अलग अष्टम द्रव्य है इसलिए इंद्रिय से भी विवेक हो जाएगा तो इंद्रिय से विवेक हो जाएगा तो प्राणमय कोष से विवेक हो गया एक प्रकार से और मन को भी माना गया है अंतर इंद्रिय और वो भी द्रव्य है नौम द्रव्य यदि आत्मा मनात्मक ही होता तो आत्मा कहने से ही मन का ग्रहण हो जाता ना, क्योंकि मन और आत्मा एक ही वस्तु है तो आत्मा से अलग मन शब्द का प्रयोग नौ द्रव्य न होकर के आठ ही द्रव्य की प्रतिज्ञा होती लेकिन बताया गया कि मन भी एक नवम द्रव्य है इसलिए मन से अलग हैं आत्मा वो इस प्रकार मनोमय कोष से विवेचन हो जाएगा तो तीन कोषों से विवेचन करने के लिए तर्कशास्त्र हैं वैशेक न्यायिक और मीमांसक अन्नमय कोष प्राणमय कोष और विज्ञा मनोमय कोष इन तीनों से अलग आत्मा को मानते हैं एक प्रकार से विज्ञान में कोशात्मक ही इसलिए आत्मा को कर्ता भोक्ता मानते हैं ना सुख दुख ही आत्मा के गुण मानते हैं सुखाश्रय दुखाश्रय और ज्ञान आत्मा का गुण है और वो अनुभव है सुख दुख का अनुभव ही तो भोग है सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार भोग कहा जाता है ना और वो भोग साक्षात्कार यानी अनुभव कहाँ होता है वो आत्मा में इसलिए आत्मा भोगता है और करता भी है आत्मा में ही इच्छा है तो कर्ता का लक्षण इनके यहाँ है आ, सोपादान गोचर अप्रोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृतिमत्व कर्तृत्वम ये कर्ता का लक्षण होता है स्व यानि कार्य तो कार्य के उपादान कारण का अप्रोक्ष ज्ञान जिसको है तो ज्ञान मात्र किसमें रहता है आत्मा में समवाय संबंध से तो कार्य मात्र का जो उपादान कारण होगा उपादान कारण कौन है तो अवैवी द्रव्य का उपादान कारण माना जाता है उपादान कारण के लिए उनके यहां पारिभाषिक शब्द हैं समु कारण और अवयवी द्रव्य रूप जो कार्य उसका समवायी कारण माना जाता है अवयवों को और गुण तथा कर्मात्मक जो कार्य होगा उसका समुवायिक कारण हो जाएगा वो का द्रव्य और उसका अप्रोक्ष ज्ञान है किसको परमेश्वर को संसार का कर्ता परमेश्वर को मानते हैं ना क्यों परमेश्वर करता है तो कर्ता का लक्षण उसमें घटता है कि जगत के कार्य हैं द्रव्य गुण कर्म यही कार्य हैं और इन कार्यों का और इनमें भी सभी द्रव्य कार्य रूप नहीं है आकाश नित्य द्रव्य हैं तो जो जो कार्यात्मक है अनित्य हैं अनित्य द्रव्य अनित्य गुण और कर्म ये कार्य है और इनका समुवायी कारण द्रव्य है और उन परमाणुरूप द्रव्य का भी जीव को तो अप्रोक्ष नहीं है किंतु परमात्मा को परमाणु का भी अप्रोक्ष है इसलिए परमात्मा परमाणु जो समु कारण है तद द्वेणुकादि रूप द्रव्य का तद विषयक अप्रोक्ष अपरो ज्ञानवान है परमाणु विषयक अप्रोक्ष ज्ञान है परमात्मा को और चिकित्सा भी है वे परमात्मा में तीन गुण मानते हैं नित्य ज्ञान इच्छा और कृति कृति कहते हैं प्रयत्न को ये पर, परमात्मा में रहते हैं तभी तो द्रव्य होगा द्रव्य है तो द्रव्य में कोई ना कोई गुण रहना जरूरी है गुणवत्वम द्रव्य सामान्य लक्षणम कहा गया है ना? तो जिसमें समवा सम्बन्ध से एक भी गुण ना हो जो निर्गुण हो वो द्रव्य नहीं होगा फिर इसलिए परमात्मा भी आत्मा नामक द्रव्य का ही एक भेद विशेष है ना? उसके अवान्तर दो भेद बताए गए हैं परमात्मा जीवात्मा तो परमात्मा में भी द्रव्यत्व की सिद्धि के लिए गुणाश्रय तो होना जरूरी है तो परमात्मा में क्या गुण रहेंगे तो परमात्मा में ज्ञान नाम का गुण भी रहता है आत्मा का लक्षण रहेगा तब ना आत्मा कहा जाएगा और आत्मा का लक्षण है ज्ञानाधिकरणम आत्मा तो ज्ञान नाम का गुण उसमें रहेगा वो अप अप्रोक्ष ज्ञान रहता परमात्मा को और इच्छा भी रहती है इच्छा भी एक गुण है जगत बनाने की जगत का पालन करने की जगत का संहार करने की प्राणियों के कर्म के अनुसार प्राणियों के कर्म का फलोपभोग कराने के लिए जगत को बनाने की भी इच्छा होती है परमात्मा में और स्थिति जब तक प्रारब्ध प्राणियों का है तब तक स्थिति विषय इच्छा भी रहती है और जब समि प्रारब्ध समाप्त हो जाता है तो लय विषय की इच्छा होती है तो इच्छा भी है उसमें और कृति यानी प्रयत्न तो परमात्मा जगत बनाने के लिए प्रयत्न भी करते हैं क्योंकि परमात्मा का एक नाम है कर्मफल विधाता कर्मफल देने वाला है ना कर्मफल प्रदाता होने के कारण उन उनमें कर्मफल प्रदातृप तो अपने नाम की रक्षा करने के लिए बिना प्रयत्न के तो जगत बनेगा नहीं ना और शरीर आदि का निर्माण नहीं होगा शरीर इंद्रियों का तो जीवों को उनके द्वारा किए गए कर्म का फलोपभोग होगा नहीं तो फिर कर्म फलोप होगा नहीं तो कर्म फल विधाता कैसे कहलाएगा इसलिए अपने कर्मफल विधातृत्व को सिद्ध करने के लिए परमात्मा प्रयत्न भी करते हैं जैसे अपनी अपनी अपने नाम की रक्षा के लिए जीव प्रयत्न करता ही नहीं जिस गुण को लेकर के उसकी जगत में प्रतिष्ठा है उस गुण में कहीं कलंक न लग जाए कोई दोष ना आ जाए ऐसे कर्मफल विधातृत्व कहीं दूषित न हो जाए इसके लिए वो प्रयत्न करते हैं तो प्रयत्नवान भी हैं कृति कहते हैं प्रयत्न को तो कार्य विषयक कार्य के उप समुवायिक कारण विषयक अप्रोक्ष ज्ञान जिसको है और चिकित्सा कहते हैं कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति जिसमें इच्छा जिसमें है और कार्य को उत्पन्न करने के लिए जो प्रयत्नशील है उसे कर्ता कहा जाता है तो आत्मा कर्ता भी है तो ये कर्तृत्व भोक्तृत्व ये आत्मा का वास्तविक स्वरूप मानते हैं कौन तार्किक लोग और वो भी मीमांसक भी इसलिए आस्तिक छः दर्शनकारों में ये जो तीन हैं आत्मा को वस्तुत ही कर्ता भोक्ता रूप मानने वाले और वेदांत मतानुसार उपनिषदों के अनुसार भोक्तृत्व है उसमें किसमें आपके विज्ञान में कोष में विज्ञानम यज्ञ तनुते कर्माणी कुरुते पिच ये एक तैत वाक्य है तैतृय उपनिषद का उसमें बताया गया कि विज्ञानम यानि विज्ञान में कोश बुद्धि वही करती है विज्ञानम यज्ञम तनुते यानी यज्ञ का अनुष्ठान करती हैं और बाकी लौकिक कर्म भी कर्मानी कुरुते पिछड़ सारे कर्म भी करती है का मतलब कर्तृत्व बुद्धिमयर बुद्धि है विज्ञान कोश और उसी बुद्धि को माना जा रहा है इन तार्किकों के द्वारा आत्मा लेकिन ये जो है योगी और सांख्य ये कहते हैं कि आत्मा कर्ता तो नहीं है मात्र भोक्ता है भोक्ता है ज्ञान आश्रय सुख दुखानुकूल सुख दुख विषयक जो ज्ञान उसका आश्रय उस सुख दुख का अनुभवी था सुख दुख विषयक अनुभव है भोग और उसका आश्रय है भोक्ता और भोक्ता ही है केवल आत्मा नकी कि करता ये मानना किसका है ये मानना है सांख्य और योगियों का तो वे एक प्रकार से आनंदमय कोश में जाते हैं हाँ, हाँ विज्ञानमय में, में है हाँ और वेदांती कहते हैं आत्मा जैसे कर्ता नहीं है ऐसे भोक्ता भी नहीं है स्वरूपतः आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व दोनों भी नहीं है बुद्धि रूप उपाधि के कारण ही आत्मा करतासा प्रतीत होता है भोक्तासा प्रतीत होता है इसलिए बृहदारणिक उपनिषद में कहा सामान सन उभो लोको अनुसचरती लेलायतीव ध्यायती व लेला यती बुद्धि यदि समायित है कोई विक्षेप उसमें नहीं है तो माना जाता है कि इस समय ध्यान कर रहा हूँ समाहित हूँ और बुद्धि में यदि विक्षेप आया तो लेला यतीव वो बुद्धि विक्षिप्त होने से विक, विक्षिप्त सा प्रतीत होता है वस्तुतः वह न तो समाहित है न, न, न ध्यान करता है और न तो वस्तुतः आत्मा आपका विक्षिप्त है चंचल है चंचल भी नहीं है वस्तुतः और समाहित भी नहीं है समाहित और विक्षेप ये दो अवस्थाएं बुद्धि की है बुद्धि की अवस्था का आक्षेप आत्मा में होता है हर्षवत आत्मा कर्तृत्व भोक्तृत्व रहित तो निर्विशेष चेतन मात्र है ये तो वेदांत हुआ तो तार्किक आपको तीन सीढ़ी ऊपर चढ़ाते हैं तार्किक लोग इसलिए तर्क की भी आवश्यकता है तर्कशास्त्र के बिना ये अन्नमय कोष प्राणमय कोष विज्ञानमय कोष से विवेचन नहीं हो पाएगा आत्मा का इसलिए तुम पदार्थ शोधन के लिए तत्पदार्थ शोधन के लिए उपयोगी हैं ये तर्क दर्शन भी हाँ एक एक सीढ़ी आ आगे है यद्यपि जो ग्राउंड पे लगी हुई सीढ़ी है वो पाँचवें फ्लोर पर आपको पहुंचना है टेरेस पे तो वो, वो एक सीढ़ी पहले वाली वहाँ नहीं पहुंचा सकती लेकिन उस सीढ़ी के बिना वहाँ पहुंच भी नहीं सकते क्रम से एक एक स्टेप से जाते जाएंगे तो टेरेस पे पहुंच सकता है ऐसे आस्तिक छे दर्शन परस्पर पूरक हैं विरोधी नहीं हैं। लेकिन अब वो एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में नीचे वाली सीढ़ी बीच वाली सीढ़ियों के या ऊपर वाली सीढ़ी के कार्यक्षेत्र में कुछ हस्तक्षेप करती हैं तो विरोध उपस्थित होगा ना? वो ना समझिए समझ कर्ता प्रकृति है, है बुद्धि वो प्रकृति का रूप है सांख्य और योगी उसे प्रधान का परिणाम विशेष मानते हैं वो करती है उसमें सुख दुखादि होते हैं उसका प्रकाशक बन जाता है चेतनात्मा इसलिए भोक्ता कहलाता है वो तो चेतन है असंग है सांख्यों का पुरुष लेकिन अनेक है तो तार्किक तो वैशेषिक ही तो है न्याय के और तार्किक इन दोनों का साम्य है ये तर्क संग्रह केवल वैशेषिकों का भी नहीं केवल न्यायिकों का भी नहीं दोनों का साधारण सिद्धांत बताने वाला प्राथमिक ग्रंथ है तर्क संग्रह तो ये जो स्मृति है तो स्मृति आत्मा का गुण है और उसका लक्षण किया था संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति और संस्कार बनता है अनुभव से अनुभव होता है दो प्रकार का यथार्थ अयथार्थ यथार्थ अनुभव से जन्य संस्कार यथार्थ संस्कार होगा यथार्थ संस्कार से होने वाली स्मृति भी यथार्थ स्मृति कहलाएगी अयथार्थ अनुभव से होने वाला संस्कार अयथार्थ संस्कार उससे विपरीत संस्कार उसे कहा जाएगा और उस विपरीत संस्कार से होने वाली स्मृति अयथार्थ स्मृति कहलाएगी क्या संस्कार का लक्षण होता है जो ज्ञान से जन अनुभव से जन्य है और स्मृति का जनक है ऐसा बुद्धिस्त वासना विशेष जिसे स्वभाव कहते हैं स्वभाव कहो प्रकृति कहो वासना कहो ऐसी वासना जो अनुभव से जन्य है स्मृति की जनक है अनुहो अनुोजन्य संस्कारत्वम ये संस्कार हैं तो स्मृति दो प्रकार की हुई तो स्मृति स्मृतिर द्विधा यथार्था अयथार्थाच यथार इति प्रमाजन्या यथार्था जो प्रमा जन्य स्मृति है वो है यथार्थ स्मृति जन्य अप्रमाजन्य यथार्थ स्मृति है यद्यपि जन्य होती है जन्य कहा जा रहा है? का मतलब संस्कार द्वारा जन्य, संस्कार द्वारा जन्य। सीधे प्रमा से तो स्मृति उत्पन्न नहीं होती प्रमा तो अनुभव है तो साक्षात अनुभव स्मृति का कारण नहीं है अनुभव स्मृति का साक्षात कारण नहीं है संस्कार द्वारा संस्कार को माध्यम बनाता है इसलिए यहां परमाजन्य जो लिखा है तो समझना संस्कार द्वारा प्रमाजन्या तो प्रमा से जन्य जो संस्कार उससे जन्य उसे भी प्रमाजन्य कहा जाएगा जो प्रमा के प्रमा से जन्य संस्कार का जन्य है वह प्रमा से भी जन्य है लेकिन साक्षात नहीं परम्पराया ऐसे अप्रमाजन्य हो गया विपरीत संस्कार उससे जन्य स्मृति हो गई अयथार्थ स्मृति इस प्रकार ये स्मृति के अवान्तर दो भेद बताए गए उसके अलग अलग जनक बताए गए प्रमाजन्य संस्कार और अप्रमाजन्य संस्कार प्रमाजन्य संस्कार से जन्य स्मृति यथार्थ स्मृति हुई अप्रमाजन्य संस्कार से जन्य स्मृति अयथार्थ स्मृति भी यहाँ ज्ञान नाम के गुण के निरूपण का उपसंगार हो जाता ज्ञान नामक गुण का निरूपण जो शुरू हुआ था सर्व व्यवहार हेतु ज्ञानम गुणों ज्ञानम बुद्धि सर्व व्यवहार हेतुर गुणों बुद्धिर ज्ञानम ऐसा था गुणों बुद्धिर् ज्ञानम समस्त व्यवहार का हेतुहूत जो गुण बुद्धि नामक उसी को ज्ञान भी कहा जाता है वो है ज्ञान बुद्धि उसका निरूपण यहां तक चला अब स्मृति के बाद आता है सुख नाम का गुण चौबीस गुण है ना उसमें से ये ज्ञान तक कितने हैं क्रम पंद्रह आठ सोलह होने चाहिए ज्ञान के पहले तक बुद्धियादि आठ तो आत्मा के विशेष गुण हैं बुद्धि सुख दुख द्वेष, धर्म राग भी है क्या द्वेष, धर्म अधर्म और संस्कार कितने हुए आठ तो फिर उससे पहले सोलह होने चाहिए बुद्धि के पहले बुद्धि सत्रह कुल चौबीस है ना तो बुद्धि से लेकर के संस्कार तक ये आत्मा के कुछ विशेष गुण माने गए संस्कार तो साधारण हैं संस्कार में से एक वो आत्मा का माना जाता है संस्कार के अवंतर भेद बताए जाएंगे उसमें से एक ही हो जाता है आत्मा का विशेष गुण बाकी तो साधारण है हा? हाँ तर्क शब्द का अर्थ पदार्थ तर्क शब्द का अर्थ ज्ञान भी अयथार्थ ज्ञान तो तर्क धातु से प्रत्येक कर्मार्थ में करते हैं तो प्रमा का विषय वो द्रव्य आदि सात पदार्थ ये अर्थ निकलता है तर्क शब्द का और तर्क शब्द से भाव अर्थ में प्रत्यय करके तर्क शब्द मनाते हैं तर्क शब्द की निष्पत्ति करते हैं भाव अर्थ में प्रत्यंत मान करके तो ज्ञान अर्थ निकलेगा उसका और ज्ञान का विषय अर्थ निकलेगा कर्म अर्थ में प्रत्यय करने पर तो बुद्धि के पहले तक रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द हाँ हाँ तो बीच में एक प्रयत्न छूट रहा था ना संस्कार एक सामान्य गुण है अरे बुद्धि से लेकर के अधर्म तक आठ हो जाएंगे बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष पाँच और प्रयत्न धर्म अधर्म ये आठ आत्मा के विशेष गुण हैं संस्कार साधारण है इसलिए अंतिम गुण छोड़ देंगे तो बुद्धि के पहले पंद्रह और एक अंतिम संस्कार सोलह अरे बुद्धि से लेकर के अधर्म तक आठ हैं ये आत्मा के विशेष गुण हैं। अब सुख नामक जो गुण है अभी बचे हैं कितने नौ गुणों का निरूपण बचा है ना? सुख से लेकर के अधर्म तक सात और संस्कारिक आठ आठ तो आठ गुनों का निरूपण बाकी है फिर ये अवशिष्ट गुण निरूपण प्रकरण पूरा होगा तो सुख का लक्षण कल होगा